जैसे आयुर्वेद के अंदर मालिश आदि करने के लिए अभ्यंग जो आपने वहाँ भी अभी यात्रा में भी देखा था आयुर्वेद महाविद्यालय में मालिश करते हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियाँ उसमें एक चीज़ कहते हैं कि मालिश कहते अनुलोम करनी चाहिए रोएं जिस तरफ हैं उस तरफ करनी चाहिए प्रतिलोम विपरीत नहीं करनी चाहिए okay. कई बार विपरीत करते हैं तो वो खिंच जाता है बाल या टूट जाता है बाल तोड़ हो जाता है कुछ और बाधा हो सकती है अनुलोम के लिए एक विधान बताया गया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 क्षति थी मेरे लिए आप ब्रह्म को कहिए पर फिर उसने कहा कोई बात नहीं विपरीत है वी स्तर पर फिर यह नहीं रहता कि ये क्या ब्राह्मण है या क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय यद्यपि विभिन्न क्षमताओं से युक्त तो होते हैं अलग अलग वैश्य अलग क्षमता से युक्त तो होता है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 हाथ में लेके मतलब उसके पूरे शरीर को हाथ में थोड़ ना लिया ऐसे थोड़ा ना यूं उठाते हैं उसका मतलब उसके हाथ को अपने हाथ में लिया उसके हाथ को यूं पकड़ा उसको हाथ में लेकर के मतलब उसके हाथ को हाथ में लेकर के यूं उठ, उठ खड़ा हुआ एक होता है कि हम यूं हाथ पकड़ करके खींचे वो भी एक तरीका होता है कि हम हाथ काटते हैं और एक होता है यू हाथ में लेकर के खड़े होते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है स्थिति में होता है बच्चे को भी उठाए छोटा बच्चा है और उसको हाथ पकड़ के हमें ले जाना आप कभी प्रयोग करके देखना आप उनको पकड़ना और वो आपको कोई पकड़ के यूं हाथ देखें दोनों में कितना अंतर आता है और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 तो दोनों एक सोए सोएवे व्यक्ति के पास में चले गए देखो कैसा विस्तृत प्रयोग कर रहे दोनों एक चक्रे उसको इन नामों से पुकारा कुछ नाम है वो आगे बता रहे हैं। उसको नाम से पुकारा तो जो व्यक्ति सोए हुए थे वो बड़े थे आकार प्रकार में तो कहा ब्रिहन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 राजा हो तो राजा कह दिया या जो भी है राजन इन नामों से उसको कहा स न हो वो उठा नहीं इतने मात्र से उसको जो पुकारा तो वो उठा नहीं तो तम पानी ना पेशम बोधयान चकार सह उत्तस्त हो तो फिर उन्होंने उसको हाथ से पाणी ना पेशम बोधयान चकार उसको थोड़ा दबाया जैसे हम झुंझलाते हैं या थोड़ा दबाते हैं हाथ से उसको दबाया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 हे पांडर हे सफेद कपड़े वाले ऐसे तो है पुकार कोई कोई पुकारे तो पुकारे दी तो यू प्रचलित नहीं है ना हम अपने नाम से पुकार खैर इन्होंने हाथ हिलाया और वो उठ गया तो स हो वाचा अजात शत्रु यत्र ईश ए तत्त सुप्तो अभूत ऐसा विज्ञानमय पुरुष तो उसको जगा दिया केवल सोने के समय वो सोया हुआ था तो उसको कुछ पता नहीं था कौन आया है क्या है और जब हाथ से हिलाया दबाव दिया तो उठ खड़ा हुआ चेतना। तो चेतना बोले ये क्या हो गया सोया हुआ था तो इसमें ये चेतना दिखाई नहीं दे रही थी जाग नहीं रहा था ये कोई संवेदना नहीं लग रही थी इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था सोया पड़ा था रसे से। और अब क्या हो गया इसको तो बस ये तो घटना करके फिर आगे चर्चा करते हैं राजा छत्रु ने कहा कि यत्र एवं ए तत्तो अभूत ऐसा विज्ञानमय पुरुष है जहां ये सोया हुआ था कौन ये विज्ञानमय पुरुष विज्ञानमय पुरुष मतलब ये जो जानने वाला आत्मा है जानने वाला इस शरीर में जो जानने वाला तत्व है वह जो अंतिम बोधा है वह कैश तदा अभूत ये जब सोया हुआ था तो ये कहां पर था कहां चला जाता है? जागते समय तो अलग दिखाई देता है और सोते समय तो बिल्कुल अलग सा हो जाता है चला कहां जाता है हो क्या जाता है इसको तो क्वेश तत् अभूत तदा अभूत कुतः ए तत् और ये जब जगा तो ये कहां से आ गया कहां चला गया था और कहां से आया ऐसा ही लगता है ना कि सो गया तो पता नहीं कहीं चला गया ये और जग गया तो जैसे कहीं से उठ करके आ गया कहां से आ गया, गया ये <todh>. तो तदुहा न मैंने कार्यया। गया है तो था उसको पता नहीं लगा भाई पता नहीं मेरे को तो कहां गया था और कहा से ये आ गया तो अजात शत्रु उत्तर देते हैं अगली कंटिका में सत्रवीं में स होवाचा शत्रु यत्र ऐसा एत सुप्तो अभूत ऐसा विज्ञानमय पुरुष ये जानवान पुरुष जहां ये सो गया था यद ऐसा प्राणा नाम विज्ञाने न विज्ञानम आदया ये सब प्राणों के विज्ञान को अपने ज्ञान से लेकर के प्राण शब्द यहां पर इंद्रियों के लिए आया है ये जो सारी इंद्रिया हैं इनका जो विज्ञान है इंद्रियों का विज्ञान क्या है कि चक्षु देखती है सुनते हैं ये जो अलग अलग शब्द स्पर्श का हमारे अपने ज्ञान से इन प्राणों के इंद्रियों के ज्ञान को लेकर के जैसे चला गया कि आंखें देख नहीं रही कान ये सुन नहीं रहे हैं नाक गंध नहीं ले रही है त्वचा जैसे स्पर्श नहीं कर रही इनके सारे ज्ञान को लेकर के चला गया कहीं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 परमात्मा में जाकर करके अवस्थित हो जाता है तो यह ऐसो अंतरहदय विज्ञान आकाश तस्मिन क्षेत्र तानी यदा गृहनाती अथहा पुरुष स्वपीति नाम तो जब ये तानी उन इंद्रियों को उन प्राणों के विज्ञान को ग्रहण कर लेता है ले लेता है खींच लेता है वहां से तदा यह सो तब ये सो जाता है ये कहा जाता है और जब इंद्रियों का ज्ञान चलता रहता है तो हम जगे हुए रहते हैं जानते रहते हैं तो सोते समय यही कि इंद्रियों का जान इनकी क्रियाएं हट जाती हैं, सुप्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, उनको जैसे लेकर के अंदर चला जाता है तो अतः पुरुष स्वपीति नाम ये सोता है ये कहा जाता है तो तत् गृहता एव प्राणों भवती तो ये प्राणों को गृहित किया हुआ होता है प्राणों को लिया हुआ होता है गृहिता वाक वाक ग्रहण कर ली गई होती है इस विज्ञान में पुरुष के द्वारा ले ली गई समेट ली गई होती है गृहितावा ग्रीता गृहितम चक्षु चक्षु भी जैसे ग्रहण कर लिए गए हैं पकड़ लिए गए हैं, शोत्रम, गृहतम शोत्र जैसे पकड़ लिए गए हैं खींच लिए गए हैं गृहतम मना मन को भी जैसे कि पकड़ लिया गया है बांध दिया गया है ऐसा करके ये चला जाता है तो जब ऐसा हो जाता है तो सोया हुआ व्यक्ति कहता है ये सो गया है ऐसा कहते हैं आगे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 विभिन्न गाँव में चला जाता है पर्वत पे चला जाता है समुद्र में चला जाता है आकाश में चला जाता है विदेश में चला जाता है अलग अलग जगह चला जाता है वही उसके लोग होते हैं लोग मतलब उसकी उन्होंने विषयों में रुचि होती है वो वो स्थल उसके उस तरह के संस्कार हैं, प्रवृत्ति है तो वही वही चला जाता है तो तेह से लोग का उत एव उत एव महाब्राह्मण तो वो ऐसे में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 तो ये पूरी तत्एँ सब तरफ यूँ फैली रहती हैं ता भी प्रत्यय सृित्य पूरी तथी वहां से ये वापस लौट करके पुरी नाम की एक अलग से नाड़ी बताई जा रही है उसमें जा करके शयन करता है अब ये पूरी नाम की नाड़ी कुछ लोग सुषुम्ना नाड़ी के लिए बोलते हैं ये सुषुमना में जाकर के शयन करता है जो मुख्य नाड़ी है उसके अंदर जाके शयन करता है ये पूरा तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क से लेकर के सरिब्रोस्पाइनर मतलब मस्तिष्क और उसकी पूरी तंत्रिकाएँ हैं कहना यहाँ कहा जा रहा है कि पूरी तत्व में जाकर के शयन करता है वहां जाकर स्थिर हो जाता है सारी चेतना जैसे कि वहां, हो जाती है, सारी वहां जाकर के समाप्त हो जाती है इंद्रिया काम नहीं करती वहीं जैसे कि जाकर के सो जाती है आगे स यथा कुमारों वह राजो वहाणों व अतिग्निम आनंद से गयिता एवं ए तेते तो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 तो ये जो कहा जैसे कि कोई कुमार महाराज या ब्राह्मण जिसको नींद नहीं आती वो नहीं जिनको नींद आती है इनको भी तो नींद आती है जो सम्पन्न होते हैं जो स्वस्थ होते हैं ठीक होते हैं तो जैसे वो आनंद की सीमा पे जाकर के सोता है ऐसे ये भी सोता है इस सोते समय कोई अंतर नहीं होता है व्यक्ति को। कोई भी जा सकता है तो कहा जाते हैं उस आकाश के अंदर जाता है उस परमात्मा में जाकर के स्थित होते हैं और जिसके लिए कई बार कहा ही जाता है उपनिषद में भी और दर्शनों में भी जो आता है वो ब्रह्मरूपता के रूप में कहा जाता है इसको समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता जैसे कि ब्रह्म में कोई चला गया और ब्रह्म रूप, ब्रह्मरूपता को हम कितने अच्छे रूप में देखते हैं कि भाई आनंद आ रहा है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो बस चरम चीज प्राप्त हो गई उससे बढ़ के और क्या करना है आनंद आ गया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 उससे इसकी प्रमुखता देखते हुए तो इसकी दोनों तरह से लोग व्याख्या करते हैं अभी हमने आत्मा परक इसको देखा अब इसी की जो अंतिम कंडिका है इसके लिए भी फिर वही प्रसंग जुड़ेगा कि आत्मा परक है या परमात्मा परक है देखिए बीसवीं कंडिका स यथा ऊर्ण नाभी तंतुना उच्चरेत जैसे कि ऊर्ण नाभी ऊर्ण है नाभी में जिसके ऊन मतलब तो रेशे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 ऐसी ऐसी संविधाएं ली गई हैं ऐसे पेड़ों को चुना गया है जैसे पीपल है बड़ है केजरी है ये इनमें चिनगारियाँ नहीं निकलती हैं और कुछ पेड़ होते हैं जिसमें बहुत चिनगारी निकलती है जैसे बबुल का ले लेंगे ले ले और ऐसे पेड़ ले लेंगे ले ले तो आम में भी नहीं निकलती है कम निकलती है, बहुत कम निकलती है ये तो हमारी जो चिनगारियाँ निकलती हैं उसमें एक कारण सामग्री होती है कि सामग्री जो हम देते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो रास्ते में जल जाते हैं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 छोटे छोटे छोटे निकलेंगे वो लकड़ी की प्रकृति होती है पेड़ की अलग अलग तो जैसे अग्नि से छोटे छोटे विश्वगारिया बाहर निकलती है शब्द आत्मा आया है वो जीवात्मा को लेना है परमात्मा को लेना है फिर एक दोनों तरह से व्याख्या की जाती है तो पीछे वाले प्रसंग के अनुसार पर ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था तो इसको ब्रह्म भी लिया जाता है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 ये गति करते हैं श्वास चलता है और सारी क्रियाएं होती हैं ये आत्मा के कारण से होती हैं इंद्रियाँ कार्य करती हैं ज्ञान प्राप्त करती हैं विषयों को ग्रहण करती हैं बाह्य विश बाह्य भूतों से संपर्क करती हैं तो ये सारे के सारे सर्वाणी भूतानी व्य उसी से ही जैसे निकलते हैं जैसे अग्नि से चिन्हगारियाँ निकलती हैं ऐसे ही ये सारी चीज़ें इसी आत्मा से निकलती हैं इस आत्मा के आधार पर ही गतिशील होती हैं प्रकट होती हैं ज्ञान में आती हैं उपनिषद तो तो तो तो है है, लेकिन जब विषयों को इंद्रियों को इनके ज्ञान को लेकर अंदर चला जाता है तो सो जाता है जब इनका प्राण इं, इं, इंद्रियों के ज्ञान को लेकर वापस आ जाता है इनसे युक्त हो जाता है तो वो जानने लग जाता है जग जाता है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 हम कहें कि अन्न है क्योंकि इनके बिना शरीर नहीं चल सकता ठीक बात है अपनी जगह पे वो लेकिन इस शरीर के रहते हुए भी हम हवा भी दे दें इसको हम जल भी दे दें इसको और आहार भी दे दें तो चल पाए चल पाएगा क्या कितनी हवा में रख लो कितना ही पानी में रख लो कितना ही भोजन में रख लो इसको चल नहीं पा सकता तो वास्तविक आधार क्या है इस शरीर का वो प्राण वो आत्मा है वो सत्य है वो आत्मा इसका आधार है वास्तविक आधार वो है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 क्योंकि नहीं तो पीछे से जो उसने कहा था ब्रह्म को तेरे को बताऊंगा तो ब्रह्म तक पहुंचाना तो चाहिए तब उसकी पूरी संगति लगेगी तो उसको इसके लिए आ, पहले दो तो उदाहरण है अच्छा इनको जीवात्मा परक में अर्थ हम जो घटा रहे थे तो जो अभी जो अर्थ घटाया वो तो था यथा अग्नि छुत्रा विस्फुलिंगा विच्चरंती तो एवं एवं ये सर्वाणी भूतानी विचरंती विचरंती की समानता है ये अग्नि से चिनगारियां निकलती उस रूप में है कथन है नहीं अग्नि आत्मा और चिनगारी प्राण देव इंद्रियां ये सब चिनगारियां के रूप में उसी से निकले उसके बिना इनका कोई आधार नहीं है अगर वो अग्नि नहीं है तो ये चमकेंगी नहीं चिंगारियां चिनगारियां नहीं लगेंगी आत्मा नहीं है तो ये सब इंद्रियां व्यर्थ है इस दृष्टि से तो बिच्चरंती शब्द उससे तालमेल रखता है लेकिन हमारे को यहाँ दो दृष्टान्त दिए गए थे पहला वाला जो था वो क्या यथाऊर्णना भी तंतुना उच्चरित यह विचरती यह उच्चरेत एक जैसा शब्द है वी को हटा दें तब तो ठीक है उत्त और चर लेकिन फिर भी यहां उच्चरेत रेत है यहां विच्चरेत है दो तरह से शब्द दिए गए तो आगे जो कहा गया वहां उच्चरेत नहीं नहीं विच्चरे केवल के कहा गया तो जैसे एक मकड़ी इन सबको बना करके जाले को बना के जाल को बना के और उस पर चलती है उसके आधार पर ऐसे ही ये शरीर में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 सभी लोक जो भी लोक लोकलोकांतर हमें दिखाई देते हैं सूर्य आदि चंद्रादि ये सब उसी के आधार पर चल रहे हैं सर्वे देवा जितने भी और देव हैं वो सब उसी के आधार पे हैं और सर्वाणी भूतानि जितने भी प्राणी हैं वो सब उसी के आधार पर गतिशीलशील हो रहे हैं उसी परमात्मा के आधार पे। परमात्मा नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते इस रूप में ये ब्रह्म की व्याख्या हुई कि हमें इन सब देख करके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 प्राण वही सत्यम तो प्राण एक प्रतीक के रूप में हो गया क्योंकि ऊपर जो, जो वर्णन किया सारे प्राण सत्य का मतलब प्राण प्राण का मतलब उसके साथ साथ सारे लोग देव भूत ये सबके सब ये सत्य है और इन सत्यों का भी वह सत्य है परमात्मा ब्रह्म सत्य है ये भी सत्य है वो भी सत्य है दोनों है तो इस रूप में इसने ब्रह्म की एक व्याख्या की ये जो सारी चीजें हैं इसके पीछे भी एक सत्य है ब्रह्म है और वो वास्तव में जानने योग्य है वो सत्य का भी सत्य है यही ब्रह्म का स्वरूप है इस रूप में यहाँ पर इसको वर्णन किया गया तो ये दूसरे अध्याय का पहला ब्राह्मण समाप्त हुआ आगे फिर देखेंगे प्रणव सभी को साधा अभिवाद है